आध्यात्मरामण सुंदरकांड चतुर्थ सर्ग हनुमान और रावण का संवाद तथा लंका दहन श्री महादेवाच या तपींद्रम घृतपाशबंधन विलोकय नगर विभीतवत अताड़मुष्टल पौरा पौरासमंताधनुआ दीक्षित श्री महादेव जी बोले हे पार्वती ब्रह्मपात से बंधे हुए श्री हनुमान जी जब डरे हुए के समान नगर देखते जा रहे थे उस समय उन्हें देखने के लिए इधर उधर से इकट्ठे हुए पुरवासी, उनके पीछे पीछे चलते हुए उन्हें क्रोधपूर्वक घूसों से मारने लगे ब्रह्मास्त्रम क्षण मात्र कृवागत ब्रह्मवरे हनुमान तो ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से ब्रह्मास्त्र हनुमान जी के शरीर का क्षण भर के लिए स्पर्श कर तुरंत चला गया यह बात जानकर श्री हनुमान जी विशेष कार्य संपादन करने के लिए तुक्षरक्ष से ही बंधे हुए रावण के पास चले गए सभांतरस्थस्वणस्थ पुरयाह बलिजी तदा बद्धो मया ब्रह्मवरे नभागत ने लहता महासुरा तब इंद्रजीत उन्हें सभा में स्थित रावण के सामने ले गया और बोला मैं इस वानर को ब्रह्मा के वर के प्रभाव से बांध लाया हूँ इसी ने हमारे बड़े बड़े वीर राक्षस मारे हैं यद्युक्त मंत्रि विधीयता में स राक्षसेश्वर प्रहस्तमग्रे स्थित मंजनाद्रिम महाराज मंत्रियों के साथ विचार कर इसके लिए जैसा उचित समझे वैसा विधान करे यह कोई साधारण बानर नहीं है तब राक्षस राज रावण ने सामने बैठे हुए कज्जलगिरी के समान कृष्णवर्द प्रहस्त से कहाहस्त प्रक्षये नमस किमत्र कार्य वनम कि सकल विनाशित हता किम मम राक्षसा बलाथ तत प्रहस् हनुमत आदरा प्रहृत शिवानर भयस्तु विमो राज सन्निधौ महाराज मंत्रियों के साथ विचार कर इनके लिए जैसा उचित समझे वैसा विधान करे प्रहस्त इस बंदर से पूछो तो सही यह यहाँ क्यों आया है इसका क्या कार्य है यह कहाँ से आया है इसने मेरा सारा वन क्यों उजाड़ डाला और मेरे राक्षसवीरों को बलात्कार से क्यों मारा जब प्रहस्त ने हनुमान जी से आदरपूर्वक पूछा वानर तुम्हें किसने भेजा है तुम डरो मत राजराजेश्वर के सामने सब बात सच बतला दो फिर मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा तथोति हर्षा पवनात्मजो ऋपु निरीक्ष लोकत्र कंटकासुर रघुनाथ सत्कथा क्रमेण राम मन सामर तब अपने शत्रु त्रिलोकी के कंठक कंटक रूप राक्षसराज रावण को देखकर पवन नंदन हनुमान जी ने हृदय में बारम्बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर अति हर्षित हो क्रम से रघुनाथ जी की सुंदर कथा कहनी आरंभ की। कीफुटम देव गणाद्य मित्र हे रास्तोहमशे सखिलेशताधुना भार्शनाशा सुने वसी वे कहने लगे हे देवादि के शत्रु रावण तुम साफ साफ सुनो कुत्ता जिस प्रकार हवी को चुरा ले जाता है उसी प्रकार तुमने अपना नाश कराने के लिए जिन के साथ भी भार को हर लिया है मैं उन्हीं सर्वांतर्यामी भगवान राम का दूत हूँ स राघवोभ्येद्य मतंग पर्वतम सुग्रीवल्य सन्निधाड़हत्य वालिनम सुग्रीवेवाधिपति चकारत उन श्री रघुनाथ जी ने मतंग पर्वत पर आकर अग्नि के साक्ष्य में सुग्रीव से मित्रता की और एक ही वाण से बाली को मारकर सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया स वाणराणाम महाबले को लक्ष्मणे नभो प्रवर्षण हे रावण इस समय तो वे महाबली वानरराज और और भी करोड़ों वानर वानरयूथपो के साथ राम और लक्ष्मण के सहित अति क्रोधयुक्त हो वर्षण पर्वत पर विराजमान है संचोधिस्ते न महा हरीश्वरा धरास मार्ग तुम दिशो दश तहकना चन कही समों श्री जानकी जी को ढूंढने के लिए दसों दिशाओं में बड़े बड़े वानर ईश्वर भेजे हैं उन्हीं में से एक वानर मैं वायु का पुत्र हूँ मैं सीता जी को धीरे धीरे ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ दृष्ट मया पद्म पला सलोचना सीता कपिवा विनाशित दृष्टवा तथम तो रभसा सगता मंतु कामानृतचापाय मैया हताशे परिक्षिति वपु प्रिय देहोखिलेना दे प्रभो ब्रह्मास्त्रपाशे नबध्य मं ततः सगमन मेघ निनादनामक <coughs> मैं कमलद्लोचन जानकर्शन कर चुका हूँ फिर अपने वानर स्वभाव से मैंने वन उजाड़ दिया और जब मैंने राक्षसों को बड़े वेग से धनुष बाण आदि लेकर अपने को मारने के लिए आते देखा तो उन्हें मारकर अपने शरीर की रक्षा की क्योंकि हे राजन अपना शरीर तो सभी देहधारियों को प्यारा होता है फिर यह मेघनाद नामक राक्षस मुझे ब्रह्म पास में बांध कर यहाँ ले आया दृष्ट एव ब्रह्मवत सर्व त्यक्वागत तथा प्रवक्तु काम करुणारधी हे रावण मैं यद्यपि यह जानता था कि ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से यह ब्रह्म पास मुझे छूते ही चला गया तथापि करुणावश तुम्हारे हित की बात बताने के लिए मैं बंधे हुए के समान यहाँ चला आया विचार्यलोक विवेको गतिम नाक्ष बुद्धिमुपै रावण दैवीं गति संस्ति मोक्ष सत्यंतताय देन तम ब्रह्मणेशुत्तम वंशसंभव पौल्च पुत्रोशि कुकुबीर बांधव देहात्म बुद्धिया राक्षसो नास्यात्म बुद्धिया राक्षसो नहीं तुम ब्रह्मा जी के अति उत्तम वंश में उत्पन्न हुए हो तथा तो पुलश्य नंदन विश्रभा के पुत्र और कुबेर के भाई हो अतः देखो तुम तो देहात्मबुद्धि से भी राक्षस नहीं हो फिर आत्मबुद्धि से राक्षस नहीं हो इसमें तो कहना ही क्या है तुम वास्तव में कौन हो सो मैं बतलाता हूँ तुम सर्वथा निर्विकार हो इसीलिए शरीर बुद्धि इंद्रिया और दुखादि ये न तुम्हारे गुण हैं और न तुम स्वयं हो इन सबका कारण अज्ञान है और स्वप्न दृश्य के समान ये सब जगत हैं इदम तो सत्यम तवनाशिविक्रियाम विकारेतुर्नचते यहागत न लिप्यते तथा भवगगतक्षक देहेन्द्रिय दे दे प्राण शरीर सृंगत तात्मे बुद्धवाखिबंध भाग भवि यह बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारे आत्मस्वरूप में कोई विकार नहीं है क्योंकि अद्विती होने से उसमें कोई विकार का कारण ही नहीं है जिस प्रकार आकाश सर्वत्र होने से भी किसी पदार्थ के गुण दोष से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार तुम देह में रहते हुए भी सूक्ष्म रूप होने से उनके सुख दुखादि विकारों से लिप्त नहीं होते आत्मा देह इंद्रिय प्राण और शरीर से मिला हुआ है ऐसी बुद्धि ही सारे बंधनों का कारण होती है चिन्मात्र मेवा हमजो छिन्मात्रवाहमजोहक्ष भावते प्रमुच्यते देना पृथिवी विकारजो न प्राण आत्मा और मैं छिन्मात्र अजन्मा अविनाशी तथा आनंद स्वरूप ही हूँ इस बुद्धि से जीव मुक्त हो जाता है पृथ्वी का विकार होने से देह भी अनात्मा है और प्राण रूप ही है अतः यह भी आत्मा नहीं है मनोप्यहंकार <coughs> विकार न चापि प्रकृति आत्मा चिदानिकारेहा अहंकार का कार्य मन अथवा प्रकृति के विकार से उत्पन्न हुई बुद्धि भी आत्मा नहीं है आत्मा तो चिदानंद स्वरूप अभिकारी तथा देहादि से पृथक और उसका स्वामी है निरंजनो मुक्तो उपाधि सदा ज्ञावि अत्रोहत्यंति साधन वक्षे तृण स्वावहितो महामते वह निर्मल और सर्वदा रहित है इसका इस प्रकार ज्ञान होते ही मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है अतः हे महामते मैं तुम्हें आत्यंतिक मोक्ष का साधन बतलाता हूँ सावधान होकर सुनो विष्णोर्भविशोधनम धीय तथो भविद्ञान अतीमलम विशुद्ध तत्वा भवे तथ सम्य परम पदम पदम व्रजेत भगवान विष्णु की भक्ति बुद्धि को अत्यंत शुद्ध करने वाली है उसी से अत्यंत निर्मल आत्मज्ञान होता है आत्मज्ञान से शुद्ध आत्म आत्मतत्व का अनुभव होता है और उससे दृढ़ बोध हो जाने से मनुष्य परम पद प्राप्त करता है अतो भज स्वाद्य हरि भ्रमापतिम रावम पुराणम प्रकृते परम विभुम विस्य मौर्ख्यम शुभाव भजस्व राम शरणागत प्रिय सीता पुरस्कृत स्पुत्रबाधवो रामस्कृत्य विमुंच सेयामंरानम भक्ता हृदय स्थम सुखूमद कथम परम तीरम्वाप्नुयांजनो बाबा इसलिए तुम प्रकृति से परे पुराण पुरुष सर्वव्यापक आदि नारायण लक्ष्मीपति हरि भगवान राम का भजन करो अपने हृदय में स्थित शत्रुभाव रूप मूर्खता को छोड़ दो और शरणागत वसल राम का भजन करो सीता जी को आगे कर अपने पुत्र और बंधु बांधवों के सहित भगवान राम की शरण जाकर उन्हें नमस्कार करो इससे तुम भय से छूट जाओगे जो पुरुष अपने हृदय में स्थित अद्वितीय सुख स्वरूप परमात्मा राम का भक्तिपूर्वक ध्यान नहीं करता वह दुख तरंगावली से पूर्ण इस संसार समुद्र का पार कैसे पा सकता है नोचे तम अज्ञान बन्ना ज्वलंतमात्म रक्षिता घोर घत के विमोक्ष शंका नचते भविष्य यदि तुम भगवान राम का भजन न करोगे तो अज्ञान रूपी अग्नि से जलते हुए अपने आप को शत्रु के समान सुरक्षित नहीं रख सकोगे और उसे अपने किए हुए पापों से उत्तरो नीचे की ओर ही ले जाओगे फिर तुम्हारे मोक्ष की कोई संभावना न रहेगी श्रुत्वा श्रुवामृता तुर्ण दस कंधरो अमृत माड़ो तिरुषा कपेश्वरम जगा जगक्तांत विलोचनोज्वलन पवन सुत के इस अमृत सदिस मधुर भाषण को सुनकर राक्षस राज रावण सहन न कर सका और अत्यंत क्रोध से नेत्र लाल कर मन ही मन जलता हुआ हनुमान जी से बोला कथम ममाग्रहे विलपस्तवंग दुष्टी कैस राम कथमो भने चरो निहनम्य सुग्रीवयुतम नाधव अरे दुष्ट बुद्धि तुम वानरों में अधम है मेरे सामने इस प्रकार निर्भय के समान कैसे प्रलाप कर रहा है यह राम और वनचर सुग्रीव है क्या चीज उस नराधम को तो सुग्रीव के सहित मैं ही मार डालूंगा ताम चाद्य हवा जनकात्म झा तहरा सह लक्ष्मणम तत सुग्रीव अग्रे बलिन कपीश्वरम सवाड़म सग्रीव समाह ऐ वानर पहले तो आज तुझे ही मारूंगा फिर जानकी का वध करूंगा तन्दर लक्ष्मण के सहित राम को मारूंगा और उससे पहले उस बड़े बली वानर राजग्रीव को उसकी वानर सेना के सहित कुछ ही देर में मार डालूंगा रावण के ये वचन सुनकर हनुमान जी अपने बढ़े हुए क्रोध से उसे जलाते हुए से बोले नमे सभाम रामस्य दासो हम पार विक्रम शुद्धांति कोपीन हनुमत वच दशाननो ब्रवी पार्शे स्थित मार खंडस कपिम पश्यंत सर्वे सुर मित्र बांधवा निवारयामास तथो विभीषण महासुरयुध मुद्यतम वधे राजधारो न भवेथ कंथन कथन प्रतापयुक्त पर अरे अदम मेरी समानता तो करोड़ रावण भी नहीं कर सकते जानता नहीं मैं भगवान राम का दास हूँ मेरे पराक्रम का कोई ठिकाना नहीं है हनुमान जी के ये वचन सुनकर रावण ने अत्यंत क्रोधपूर्वक अपने बगल में खड़े हुए एक राक्षस से कहा अरे इस वानर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाल जिससे सब राक्षस मित्र तथा बंधुगण इस कौतुक को देखें तब विभीषण ने हथियार लेकर तब विभीषण ने हथियार लेकर मारने के लिए तैयार हुए उस प्रचंड राक्षस को रोक कहा राजन प्रतापि पुरुषों को अन्य राज्य के वानर दूत को किसी प्रकार भी न मारना चाहिए